a yeah. स्वार्थ को लक्ष्य में रखकर ही करता है ही सिद्धांत है जब तक जीव का स्वार्थ सिद्ध न हो जाएगा अर्थात अनंत अपर में अपौरुषेय दिव्यानंद न मिल जाएगा तब तक कोई भी जीव कोई भी वर्ग करेगा वो वर्क मेंटल हो फिजिकल हो कोई वर्क हो वो केवल स्वार्थ के लिए ही करेगा ये अका नियम इस नियम को भूलिएगा नहीं आप लोग तो डेली भूल जाते हैं और ऐसा समझ बैठते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए ये अमुक काम कर रहा है किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता यह सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सदा साथ रखने का माँ हो बाप हो बेटा हो स्त्री हो पति हो कोई हो विश्वनाथ तो सभी जीव स्वार्थ के लिए ही वर्क करते हैं जब ये नियम है तो फिर काम की बात सुनने को आप तो कहते हैं सभी काम की बात सुन रहे हैं कर रहे हैं नहीं स्वार्थ के लिए तो सभी प्रयत्न कर रहे हैं ये सही है लेकिन किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ या इने गिने महापुरुषों का ही स्वार्थ सिद्ध हुआ इससे ये सिद्ध होता है कि हमने जितनी बातें अब तक सुनी अनाधिकाल से अब तक अनंत जन्मों में वो हमारे काम की बात नहीं थी अर्थात हमारी स्वार्थ सिद्धि वाली बात नहीं थी आत्मा का जो एम है परमात्मानंद प्राप्त करना इस सिद्धांत की बात हमने नहीं सुनी अब तक संसार को प्राप्त करके परमानंद मिलेगा इस सिद्धांत की बात सुनी तो ये काम की बात तो हुई नहीं कोई व्यक्ति चूने के पानी को मत है कि इससे मक्खन निकलेगा तो भला मक्खन कैसे निकलेगा जब उस चूने के पानी में मक्खन है ही नहीं तो दूध में होता है ऐसे ही हम संसार से परमानंद चाहते हैं और संसार में आनंद है ही नहीं इसलिए हमने संसार की प्राप्ति का जो जो साधन सुना या किया सब गलत हो गया उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ इससे यह निर्णय निकला कि हमने अनाज काल से अब तक काम की बात नहीं सुनी सुनते तो रहते ही अनाज काल से अब तक प्रत्येक जन्म में अनंत बात सुनी लेकिन सब संसारी वस्तुओं के पाने की बात सुनी जो जी हम ये कैसे मान ले अनादिकाल से अब तक हमने संसारी वस्तुओं की प्राप्ति की ही बात सुनी अनंत जन्म बीत गए अनंत बार हम मानव भी बन चुके मानव देह प्राप्त कर चुके तो अनंत बार संत भी मिले होंगे अनंत बार भगवान के अवतार भी हुए होंगे और अनंत बार हमने संतों की बात सुनी होगी भगवान के प्रवचन भी सुने होंगे वेदों शास्त्रों पुराणों के सिद्धांत भी सुने होंगे जैसे आज सुन रहे हैं ऐसे ही अनंत बार पहले भी सुन चुके होंगे आप ये कैसे कहते हैं कि संसार के विषय की ही बात हमने अब तक सुनी हाँ सही सुना अनंत बात सुना सुनाया भी है वेदों के सिद्धांत को सुनाया भी है महापुरुषों से सुना समझा फिर लोगों को सुनाया यहां तक हो चुका है, फिर फिर आप नई बात क्या कहने जा रहे हैं एक काम की बात तो अनंत बार सुन चुके हैं हां लेकिन क्या हुआ है सुनकर अन सुना कर दिया ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर अनंत बार सुना और उस समय माना समझ में भी आया लेकिन अन सुना दो प्रकार का सुनना होता है एक सुनकर तदनुसार प्रैक्टिकल वर्क करें और एक सुनकर उसकी उपेक्षा कर यानी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको न ढाले क्रियात्मक स्वरूप न देख वहां मत जाना गोली चल रही है सुना हा सुना ये रमेश ने सुरेश से कहा लेकिन सुरेश ने कहा वो उखा मखा कह रहे हैं कि वहां मत जाना अरे गोली कहीं यहाँ वहाँ चल रही होगी हमको जाएंगे और गया और गोली लग गई यानी सुना लेकिन सुनकर अनसुना कर दिया क्रियात्मक रूप नहीं दिया उसके विपरीत वर्ग किया और दंड मिला तो उसी प्रकार हमने महापुरुषों की वाणी सुनी फिर अपनी मीटिंग में अपने भाइयों की मीटिंग में चर्चा की वो महात्मा जी आए थे ना न हा? उन्होंने ऐसा बताया हाँ बात ठीक कहा लेकिन ऐसा है ज्ञापन लोग तो गृहस्थी है कोई बाबा थोड़ी वो कहते हैं कि खाने पीने में संजम रखो आख के विषय में संजम रखो कान के विषय में संयम रखो किसी के निंदा न सुनो निंदा न करो हर इंद्रिय के सब्जेक्ट को संभालो मन को भगवान में लगाओ ये तो साहब ऐसा है कि बात तो ठीक है बात तो ठीक है लेकिन भाई ऐसा है कि बुढ़ापे में कर लेंगे कभी जल्दी क्या औपुर साहब देखो जो भाग्य में होगा तो अपने आप हो जाए तीसरा कहता है साफ समय आएगा तो करा लेगा चौथा कहता है कि भगवान की दया होगी तो अपने आप हो जाएगा इस प्रकार मीटिंग करके हम लोगों ने वो सुना अन सुना कर दिया और प्रैक्टिकल हमारा जीवन संसार संबंधी रहा इसलिए यहां लेखक सबसे पहला कह, पहले कहता है सुनो मन सुनो कान नहीं अरे कान ने तो अनंत बार सुना कान का सुना काम नहीं देगा अगर मन सुन ले तो काम बन जाए इसलिए हेडिंग है सुनो मन आय मन तू सुन अर्थात मान एक काम की बात बता रहे एक बात यहीं पर और समझ लीजिए ये जो सुनना है इस सुनने के विषय में हमारे यहां वेद वेदांत कहते हैं आवृत्ति रसक युद्ध उपदेशा ये जो हम लोगों को भ्रम होता है ये तो मैंने सुना ये को मैं जानता हूं ये बहुत बड़ी भूल है देखिए वेद में गीता में रामायण में अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रल होकर इन ग्रंथों को पढ़े तो ये पाएगा कि इतना बड़ा ग्रंथ बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी ये सब विचित्र लोग हैं जितना बड़ा पोथा बना दिए एक लाख श्लोक का एक ग्रंथ महाभारत आज भी है एक लाख के श्लोक के मैटर को सब श्लोक में कोई भी विद्वान रख सकता है निरर्थक एक लाख श्लोक लिखे क्या निरर्थक है उसमें निरर्थक ये कि एक ही बात को 25 बार लिखा 50 बार लिखा 100 बार लिखा हर ग्रंथ में भागवत हो रामायण हो गीता हो बेगो, एक पॉइंट को जैसे आत्मा नृत्य है इस एक बात को हजारों वेद मंत्र में सैकड़ों गीता के श्लोक में सैकड़ों चौपाइयों में बार बार बार बार अब कोई पूछे कि इन लोगों का दिमाग खराब है क्या ये तो दोष है बार बार बार बार किसी बात को दोहराना इसका मतलब उनकी मेमोरी बड़ी खराब थी जो एक बात को लिखा और फिर भूल गए होंगे तो दोबारा फिर लिख दिया फिर भूल गए तो ते फिर लिख दिया ऐसा क्यों नहीं, भूल नहीं गए इसलिए बार बार लिखा कि इसके मस्तिष्क में यह बात बैठ जाए तो इसके लिए एक ब्रह्म सूत्र बना दिया गया आदित्य रसकृत उपदेशा देखो उपदेश बार बार सुनो बार बार सुनो उसमें दो बातें। बार बार सुनने से एक तो पक्का होगा क्योंकि स्रोतव्य मंतव्य वेद कहता है सुनने के बाद उसका मनन करो यानी मन से चिंतन का रिविजन करो तो वो तो हम लोग करते हैं। टाइम नहीं केयर नहीं तो अगर बार बार सुनेंगे तो उतनी देर तो चिंतन होगा एक प्रत्यक्ष लाभ है बार बार सुनने का दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जिस समय सुनते हैं कोई वो शास्त्रविद का उपदेश मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा बहुत सावधान होकर आप लोग समझते तो हैं कि हम समझ रहे हैं लेकिन हम नहीं समझते हैं कि आप समझ रहे हैं यही हम हमने आपको झगड़ा <laughs> तो अब हमारा कंफ्यूजन होगा वो बात अलग है ओवर कॉन्फिडेंस गलत एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए हाँ दूसरा पॉइंट ये है हम जिस समय महापुरुषों का उपदेश सुनते हैं उस समय हमारी चित्त वृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से हम उपदेश को ग्रहण करते हैं। अगर उस समय हमारी श्रद्धा हमारी रुचि 50 परसेंट है तो वो उपदेश 50 परसेंट काम करेगा अगर वो आ, 80 परसेंट है तो 80 परसेंट उसका लाभ मिलेगा और अगर 100 परसेंट हमारी श्रद्धा उस समय है तो एक ही उपदेश में हम पार हो जाएंगे हमारा काम बन जाएगा इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं इतना बड़ा पापी था बालवी आ, उसके गुरु ने कहा राम कहो राम राम राम ध्यानवान तो तुम क्या करोगे खाली मुंह से बोलो राम राम राम वो राम नहीं बोल सकता आज पांच अरब आदमी में ऐसा कोई पापी है इम्पॉसिबल या तो घूंगा होगा कि तो भाई वो राम क्या हो काम भी नहीं बोल सकता ग्राम भी नहीं बोल सकता अगर काखा गाघा कोई बोल सकता है तो वो बात क्या है कि राम नहीं बोल सकता और अगर कहो कि रा और मां बोलने में उसके गले में कोई दोष होगा तो ये बात भी नहीं क्योंकि मरा को तो बोलना रा और मां इन दो अक्षरों का उच्चारण तो कर रहा है लेकिन उल्टा कर सकता है सीधा लेकर। ये पाप है इसका कारण गले का दोष नहीं बुद्धि का दोष नहीं वो नॉर्मल आदमी लेकिन ध्यान दीजिए जब गुरु ने उपदेश दिया तो तुम हमारी आज्ञा मानोगे हाँ गुरु जी मैंने देख लिया संसार क्या है तो मैंने अपनी श्रीमती से पूछा कि मैंने इतनी हत्याएं की हैं तुम्हारे पेट पालने के लिए तुम लोग पाप में शरीफ होगी सब ने जवाब दे दिया कि हम पाप में शरीफ नहीं होंगे तुमने विवाह के समय यह प्रतिज्ञा नहीं थी कि हम मर्डर करके तुम्हारा पेट भरेंगे सब स्वारी है ये जो बैराग्य उसको हुआ और उस बैराग्य से जो श्रद्धा उत्पन्न हुई वो टॉप की हुई उसकी लिमिट बड़ी पावरफुल थी इसलिए जब गुरु ने उपदेश दिया अच्छा तुम मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊ ठीक है हा गुरु जी ये मरा मरा क्यों कहूं फिर पूछा आप लौट के कब आएंगे फिर पूछा नमन ने में सोचा इतनी बड़ी श्रद्धा ये असली सुनना है इसको सुनना कहते तो किस समय हमारी चित्रवृत्ति की भूख कितनी है इसको तो हम तो जान नहीं सकते अगर हम बार बार सुनते रहेंगे तो क्या पता किसी समय हमारी चित्रवृत्ति बहुत अच्छी क्लास की हो और अच्छे क्लास की चित्रवृत्ति में वो उपदेश पड़े गेहूं का चना का अगर अच्छी मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी में डाल दिया जाए उसमें सब खाद और सब चीजें ठीक ठीक पड़ जाए तो वो तीन दिन में अंकुर पैदा हो जाता है और अगर वही बीज कुसर में डाल दिया जाए तो वो बीज ही नष्ट हो जाता है उससे अंकुर पैदा ही नहीं होता न मलिन चेत उपदेश प्ररोह जबत हमारे यहां शास्त्र कहते हैं कि उसमें फिर उपदेश का प्ररोह माने अंकुर में पैदा हो तो चूंकि हमारी चित्र परिवर्तनशील है बार बार बदल रही है इसलिए बार बार हम सुने तो क्या पता किस समय का सुनना कितना काम कर जाए बहुत पुरानी बात है मैं अपनी लाइफ बता रहा हूं लगभग 45 साल पुरानी बात है मैं मथुरा में एक जज के यहां ठहरा हुआ था डेम्पियर नगर में जस साहब श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे तो उनके यहां में जब ज्यादा फैल जाया करता उन्हीं के सगे भाई कलेक्टर थे एक बार ऐसा संजोग हुआ कि मैं उनके यहां ठहरा था और कलेक्टर साहब भी वहीं आ गए और वो कलेक्टर साहब प्रकांड विरोधी दो भाई में इतना बड़ा लुटा संत नाम सुना कि उनको आग लगती बाबा संत महात्मा साधु ये सब उनके में न पड़े पड़ेगी होते हैं बदमाश होते हैं लोफर होते हैं। इतनी गाली बकते थे लेकिन ये जस साहब बड़े भाई थे रिटायर हो गए थे तो उनके हाँ वो उनके यहां वो आई गए अचानक हम वहां पहले से उपस्थित थे तो क्या करते टक के साथ अंदर गुस्सा भरे हुए कि ये क्या भाई साहब चक्कर में पड़े हैं बाबा और फिर बाबा भी क्या उस समय हमारी उम्र ही क्या थी और कोई बाबा की ड्रेस भी नहीं जगत गुरु भी नहीं थे बाल बाल भी नहीं थे ऐसे जैसे आप लोग रहते ऐसे कपड़े पहनते थे ऐसे ही और इतने अलूल जलूल व्यवहार करते थे कि आप लोग उस समय की लाइफ को अगर कहीं सुने हो तो आइडिया लगा सकते कोई नियम संयम कुछ नहीं खा गए रहे पचासों रोटी खा गए नहीं खाया तो दस दिन तक नहीं खाया सब अंड व्यवहार और अपने हाथ से भी नहीं खाते थे जो जितना खिला हमारे मुंह में ठूसता जाए उतना खा लिया छुटकी एक कपड़ा नहीं पहनने को हमारे साथ आपके यहाँ गए आपके कपड़े पहन लिए धोती नहीं है कि पजामा पहन लिया नई लेडी धोती पहन लिया ये हाल थे हमारे तो वो कलेक्टर साहब हम बोल रहे थे ऐसे प्राइवेट कोई स्पीच नहीं कुछ समझा रहे थे 25-30 आदमी थे वो कलेक्टर साहब बरान में घूम रहे थे गुस्से में लेकिन कान में पड़ रहा था सुनते जा रहे वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो गुस्सा कम होता गया और उनको ऐसी फीलिंग हुई कि बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट करते हैं उम्र तो कुछ नहीं है लेकिन बात तो बड़ी योग्यता के कर रहे हैं इतना तो खड़े होकर सुनने लगी और एक चांस की बात है कि दो तो ढाई घंटे हम बोलते रहे हमारा बोलना भी उस जमाने में ऐसे था एक बार हम शाम को आठ बजे बोलना शुरू किया तो सवेरे चार बजे तक बोले सब सो गए अब आख बंद करके बोलते थे उस जमाने में कौन चला गया कौन सो गया या सब चले गए हमको इससे मतलब नहीं आंख बंद करके बोलते जा रहे हैं पागलधरी तो सर पचपन से जब चित्रकूट में सम्मेलन हुआ है तब से आँख खोल के बोलना शुरू किया हमने तो उसके बाद थोड़ा कीर्तन वगैरह हुआ 12 तो बजे रात को सब जाने लगे तो सब ने प्रणाम प्रणाम किया जैसा करते हैं तो कलेक्टर साहब भी आए सबके बाद में प्रणाम करने तो हम उनकी तरफ खास तौर से देख रहे थे क्योंकि तो हमको बता दिया संजय साहब ने कि महाराज जी ऐसा बदतमीज है ये बहुत गाली भक्ति से राक्षस पैदा हुआ है हमारा भाई है क्या कहे तो जब वो पैर छूने लगे तो हंसी मजाक में ऐसे ही मैले पहले मैले पैर छू लिए तो कहते हैं अरे स्वामी जी आप हमें क्यों नरक में डालते हैं आप तो त्यागी हैं? तो हमने कहा भाई देखो हम त्यागी हैं अगर तुम्हारा कहना ठीक भी है तो हमने क्या छोड़ा है संसार और संसार तो संसारबको छोड़ना पड़ेगा एक दिन अगर तुम ऐसे त्यागी नहीं बनते तो जबरदस्ती जबराज त्यागी बनाएगा अरे त्यागी तो सबको बनना पड़ेगा कौन तो ऐसा विश्व में पैदा हुआ है जो कहे कि मैं त्याग नहीं कर सकता संसार का लेकिन आपका कमाल है कि आपने भगवान को भी त्याग रखा है वो कौन सी पावर है आपके पास जिसके बल पर आपने भगवान को त्याग दिया मैंने तो भगवान के अवलंब के लिए संसार का त्याग किया जिसका त्याग होना ही है वैसे भी होगा हंग सजे पाम तू नजे अब मन पछताई है अवसर बीते तो महात्माओं के वाक्य है अरे छोड़ नहीं है वो तो सीधे नहीं छोड़ोगे तो टेढ़े को तो छोड़ना पड़ेगा एक दिन बड़े बड़े आए सिकंदर वगैरह ना, आपने नाम सुने होंगे और बड़ी लूट मार की लेकिन जाना सबको है छोड़ना सबको है शरीर तक छोड़ना है बाकी बाहरी चीज को कौन कहे तो ये हमारा हसी मजाक का वाक इतना असर कर गया कि वो मेरे ऊपर ऐसा गिर पड़ा जैसे किसी ने पटका हो, फूट-फूट के, के रोने लगा। कहे कहने का तात्पर्य कि वो साहब से भी आगे निकल गया अब ये देखिए वही व्यक्ति है लेकिन आज उसकी चित्तवृत्ति पर इस उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा तो बार बार सुनने से ये हमारा मन किस समय कितनी मात्रा में उसकी इंपोर्टेंस रियलाइज करे ये मेन बात है बहुत सी बातें हमारे घर में होती है माँ बाप बेटा स्त्री पति से किसी ने कुछ कह दिया कड़ी बात भी हम लोग हंस देते हैं और कभी कभी वैसी बात सुनकर के ऐसा वो लग जाता है हृदय में वज्रपात से लिखा कि उसका चिंतन करते हैं फिर उसकी खिलाफत करते हैं फिर क्या क्या नहीं कर डालते हमने कई आत्महत्याओं का हाल सुना है प्रत्यक्ष उनके घर वालों से सुनकर आश्चर्य हो कि इसने आत्महत्या क्यों किया वो कुछ नहीं वो बात कितनी छोटी सी बात हुई थी बस वो कर ली तो चिंतन कर कर कर कर कर कर कर कर करके वो इतनी बढ़िया अवस्था में पहुंच गया कि संसार से ही समाप्त कर लिया अपने। तो इसलिए उपदेश बार बार सुनते रहना चाहिए पता नहीं किस समय हमारा वो आधार हमारा वो बर्तन हमारा वो खेत बढ़िया हो और उस समय वो बीज जाए और अंकुर पैदा हो जाए और हमारा काम बन जाए समय समय की बात होती है इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं आवृत रसकृत उपदेशात बार बार सुनो इसलिए लेखक कहता है सुनो मन एक काम की बात अगर तुमने मन से भी सुना है ये भी मान ले तो ठीक ठीक नहीं सुना इसलिए फिर सुनो तो कई प्रकार का सुनना हो गया ना एक तो कान से सुना बहुत से बेपढ़े लिखे और हमेशा सत्तंग करने वाले आपको मिले होंगे कोई ऐसे जो कोई बाबा आवे वो चाहे भगवान को गाली दे चाहे भगवान की तारीफ करे चाहे निराकार वादी हो साकार वादी हो कोई बागवादी हो वो भाई वो हरि कुंज में लेक्चर होता है मैं तो रोज जाता रे गुल्ला कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है अपन को इससे मतलब नहीं कान में पड़ता है तो कान पवित्र हो रहा कान पवित्र हो रहा है <laughs> और संत के दर्शन करने जा रहे हैं आंख पवित्र हो रही है और तीर्थों में जा रहे हैं तो पैर पवित्र हो रहा है ये सब तो पवित्र हो गए और मन वही का वही रहा <laughs> ऐसे बोलने वाले लोग हैं तो ये सुनना घोल तो मूर्खों का है दूसरा सुनना वो है जिसमें मन से सुना और माना भी लेकिन उतनी देर जब तक सुना उसके बाद लेकिन लगा दिया ये बात बिल्कुल ठीक कहते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं बात तब ज्ञान है सरस्वती सिद्ध है उनको भगवान बोल रहे ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है कि पन को तो ये करना है एक सुनना ये और एक सुनना ऐसा है जिसमें हम प्रैक्टिकल चलते है लेकिन स्पीड कम होती है। अब उसमें हजारों में हैं। तो जब ठीक ठीक हमारा अंतःकरण जिस पोजीशन में चाहिए उस समय हो और उपदेश भी उसी समय हमको मिल जाए तो फिर हमारा काम बन जाए इसलिए हमको तब तक, तक सुनना पड़ेगा जब तक काम न बन जाए तब तक, तक आप लोग कभी एक क्षण को भी न सोचिएगा अरे हम सब जानते जानने का मतलब ये होता है जो सदा साथ रहे ज्ञान विस्मरण न हो जैसे आप अपने आप को जानते हाँ क्या जानते आई यही कि मैं हूं मैं हूं वही मैं हूं जो वहां बंबई में था उस तारीख को वही मैं हूं जो वो जबलपुर में गया था वही मैं हूं जो कल यहाँ सतसंगल में था वही मैं हूं जो रात को सोया था इतने बजे वही, वही मैं वही मैं वही मैं हर समय मैं मैं मैं मैं फीलिंग आपको निरंतर हूं इसी प्रकार आपको फीलिंग अगर हो तत्व की गुरु ज्ञान की सदा साथ रहे वो तब समझो कि आपने उस उपदेश को सुना सही सही यानी माना और थोड़ी देर के लिए सुना या माना और फिर उसको भुला दिया तो फिर कहा माना उसको तो लोग पागल कहते है ये साहब ऐसा है कि ये जरा अजीब ढंग का पागल है एक बार नेहरू जेल में गए तो एक पागलों का इंचार्ज बनाया गया था वो कम पागल था तो उससे नेहरू ने पूछा तुम तुम्हारा क्या नाम राम बताया तुम कितना पढ़े लिखे हो बताया तो तुम्हारे माँ बाप कहा बताया तो जेलर से कहा कि इसे क्यों बंद कर रखा था ये तो बिल्कुल ठीक है इसे क्यों बंद कर दिया जेल पागलखाने तो जेलर ने कहा हजूर कुछ ऐसे ही है थोड़ा सा गड़बड़ है तो जेलर से कहता है पागल आपकी तारीफ नेहरू के लिए कहता है आपकी तारीफ तो नेहरू ने कहा मैं पंडित नेहरू हूं अच्छा अच्छा अच्छा ये अच्छा। सामने एक पेशेंट है वो अपने को गांधी कहता है तो उसी के बगल में इनको मिले चलो जेलर साहब अपने को नेहरू कहते तो ने कहा कि सुना की ऐसे ही पागल है ठीक रहता है ठीक रहता है पागल हो जाता है फिर ठीक हो जाता है ऐसा पागल ऐसे पागल हम लोग गुरु जी बड़े वैल्यू हैं बड़े कृपालु है और हमको तो सब कुछ मिल गया और बड़ी भगवत कृपा बड़ा बड़ा बड़ा उसके बाद फिर अपना संसार आ गए सब भूल भाल गए उपदेश तो सुनने के अनेक स्तर हैं बालू अपने मन से कहता है कि अरे मन काम की बात सुन 100 परसेंट सुन यानी मान अच्छा चलो भाई सुनेंगे तमाम भूमिका में टाइम समाप्त हो गया हाँ क्या काम की बात है दोनों मतलब की बात करो भाई मतलब की बात यह है कि हमारे यहां वेद में शास्त्र में पुराण में हर ग्रंथ में और संसार में सर्वत्र दो तरह की बात सुनने को मिलती है एक तो ये कि कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करो तब काम बने हाँ। और एक ये सुनने को मिलता है कि देखो जी भगवान की उपासना करने से पर ही कामनाएं जाएंगी इसलिए उपासना करो कामना चली जाएगी तो हम कामना छोड़ के उपासना करें या उपासना करें इससे कामना चली जाएगी दोनों में क्या सही है और हजारों कोटेशन से मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा संक्षेप में आप समझ लीजिए उपासते पुरुषम ये कामा वेद करता है कि कामनाओं को छोड़कर जो भगवान की उपासना करते हैं वे इस माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं और कोई नहीं उपासते पुरुष जो भगवान की उपासना करते हैं लेकिन या कामा। काम कामना छोड़ सारे दुख की जननी कामना है ये तो आप लोग भी जानते हैं कॉमन सेंस से अगर इच्छा न हो देखो जब आप गहरी नींद में सोते हैं ध्यान दीजिए गहरी नींद में स्वप्न में नहीं जब सपना देखते हैं तब तो आप दुखी होते हैं क्योंकि वह कामना रहती है जैसे जागृत में कामना ऐसे स्वप्न में कामना लेकिन जब आप गहरी नींद में सोते हैं, तो उस समय क्या रहता है कोई कामना नहीं रहती बस यही इसी पोजीशन का नाम है सुसुप्ति अवस्था गहरी नींद तो आप जागने पर कितना हल्का महसूस करते हैं अपने आप को बड़ा आनंद आया ऐसी तो बढ़िया नींद आई क्या नींद आई बढ़िया इसके पहले भी तो नींद आई थी दो घंटे अरे हाँ लेकिन उसमें ऐसे सपने आए कोई मार रहा है कोई पीट रहा है कहीं भूख लगी है बड़े परेशान रहे दो घंटे उसके बाद जो नींद आई उसमें साफ बड़ा हाल आया कि यही आनंद लाया खाली कि की कामनाएं नहीं सारे दुखों की जलनी कामना इच्छा ख्वाहिश तो वेद तो यहां तक कह रहा है कि यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा जैसे अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समस्म अगर कामनाए कोई छोड़ दे तो बस वो ब्रह्म का आनंद पा लिया उसने उन्हें कुछ करना धरना नहीं उपासना उपासना उपासना कैसी छ नहीं भागवत जो और आगे पढ़ गई वो कहती है भगवत कल्पते कल अगर कामनाओं को कोई छोड़ दे तो भगवान के समान हो जाएगा सभी ढंग एक स्वर से कहते हैं भाई कामान जैसमान कुमार निष्प्रिया गीता वगैरह। सभी ग्रंथों का एक सिद्धांत है कामना छोड़ दो अरे भाई तो कामना छोड़ दे तो मन तो आ, बिना वर्क के नहीं रह सकता आ, तो फिर कामना छोड़ के करे क्या हो तो बताओ तो उसके लिए फिर वेद मंत्र ने कहा कि रूपा पुरुषम ये जकामा मैं कामनाओं को तो छोड़ने का जो कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि कामनाओं को छोड़ दो और भगवान की उपासना राम सब काम बिहाई सब कामनाएं छोड़कर और भगवान का भजन दो सर्वाभिलाष का शून्य ज्ञान कर्मा जनाभिकम अनुकूल्य कृष्णानुशील भक्तिरुच्यते भक्ति की परिभाषा ही बनाई गई सात प्रकार की कामनाओं को छोड़ दो फिर भक्ति करो आहे तो कव्यवहिता गुण रहितं कामना रहितं प्रतिक्षण वर्धमानम नारायण भक्त हर ग्रंथ हर संग एक ही बात बोल रहा है कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करो क्यों अरे भाई उपासना का मतलब क्या है उपासना मैंने मन से भगवान की कामना जैसे संसार की कामना करते हो मेरी माँ मेरा बेटा मेरी बीबी ये कब देखेंगे उसको कब उसका आलिंगन करेंगे कब रसगुल्ला मिलेगा कब खाएंगे कब आगरा जाएंगे ताजमहल देखेंगे ये जितनी इंद्रियों की कामना संसार संबंधी करते हो यही कामना किसी प्रकार की भगवान के लिए जो करता है उसी को तो उपासना कहते कब श्याम सुंदर को देखेंगे कब वो बोलेंगे कब हमारा आलिंगन करेंगे अरे यही कामना को संसार में आप कर रहे हैं। उधर करने लगे उसी का नाम उपासना भक्ति कुछ भी कह दी थी तो संसार की कामना अगर आप नहीं छोड़ते तो भगवान की उपासना और किस मन से करेंगे मन तो एक है उधोधी मानना भय 10 20 अरे 10 20 मन तो है नहीं एक मन संसार की कामना करेगा एक मन भगवान की कामना करेगा ऐसा नहीं हो सकता दुपत ज्ञान उत्पत्ति मनोलिंगम मन एक समय में एक ही वर्ग कर सकता है तो कॉमन सेंस से भी ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई कामना अगर संसार की नहीं छोड़ेंगे तो फिर भगवान की उपासना बनेगी कैसे फिर तो एक्टिंग होगी कामना संसार की है और में हरे राम हरे राम बोल रहे तो, तो उपासना नहीं क्योंकि उपासना का मतलब मन का लगाना लगाव इंटरेस्ट में रुचि हो प्यार हो वो उपासना है उपासना शब्द का अर्थ है मन का भगवान के पास जाना उप उपसर्ग है आस्थातु से होकर अन् होकर उसके उपासना शब्द बनता है जिसका अर्थ है पास जाना मन भगवान के पास जाए और मन संसार के पास हो और बारी से आप भगवान का नाम ले गीता भागवत रामायण पढ़े या कान से सुने या हाथ पैर से चारों धाम घूमे तो ये तो उपासना नहीं ये तो जीरो में गुणा कर रहे हैं आप तो जीरो में लाख से भी गुणा करेंगे तो उत्तर में जीरो आएगा <laughs> ओ, करने का कष्ट और भोगना पड़ा तप रथ उपवास दान मख ये जो रुचे करो सो पाए ही पै जान वो फल भारी भारी वेद परोसो जितनी भी साधनाएं अगर ठीक ठीक न हुई तो जो श्रम फलन फरोसो ना ही भरोसो बोले पत्रिका परिश्रम का फल परिश्रम देश मसू क्ले सान्य था बघा जैसे चावल का ऊपर का छिलका होता है भूसी कहते हैं उसको कोई दिन रात कूटे जाए अरे क्यों मेहनत कर रहे हो चावल निकालेंगे अरे चावल निकल चुका उसमें क्या चावल निकलेगा मूर्ख निरर्थक परिश्रम चल रहा है तो उसी प्रकार अगर मन संसार के पास है तो फिर भगवान की उपासना कहा हो रही है तुम धोखे में हो तुमको धोखा है और बहुत बड़ा धोखा और न करते ये तो अच्छा था ऐसी उपासना से उपासना न करना अच्छा क्यों अरे नथिंग से समथिंग अच्छा होता है अरे समथिंग नहीं है नथिंग के भी नीचे है क्यों इसलिए कि तुमने मन तो लगाया नहीं और चारो धाम घूम आए हाँ। और पंडित जी ने तुम्हारे ये बताया है कि चारो धाम जो कर जाता है उसको मोक्ष मिलता है हाँ। तो तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठ गया तो तो मोक्ष पक्का है तो इसका परिणाम क्या होगा और मोगे उसको आना निर्भय हो गए और रही सही दीनता भी छिल गई की मैं पापी हूँ अधम हूँ गुनहगार हूँ भगवान के आगे ये प्रार्थना करूँ की हमको आ, कुछ दो कुछ कृपा करो बचाओ ये भावना भी गई है चारों चार किए हैं क्या समझते हैं आप भागवत का सप्ता पंडित जी को बुला के और दो चार हजार खर्च करके सप्ता सुन लिया इसलिए हम भी परीक्षित हो गए अब हमारा भी उद्धार कम्पल्सरी पक्का चोरिटी से होगा ये झूठ मूठ का एक तो रोग और पैदा कर लिया आजकल लोग सुनते हैं ना भागवत का सप्ताह ये मजाक बना रहे हैं मजाक भगवान का मजाक ग्रंथों का मजाक सब तो बड़े बड़े समझदार गृहस्थी क्या है तो भागवत सप्ताह सुन रहे अरे भागवत के एक अश्लोक का तुम्हारे पंडित जी तो जानते नहीं तुम क्या समझोगे भागवत को और वो भी सात दिन में जी उससे मतलब नहीं है वो तो श्लोक पढ़ते रहते हैं पंडित जी हम बैठे रहते हैं तो परीक्षित ने ऐसे ही सुना था <laughs> परीक्षित ने इसी प्रकार सुना था भागवत ये गीता के अठारह अध्याय तुमने सुन ली अठारह घंटे में सुन ली ओ तो अर्जुन को तो ध्यान हो गया था तुमको क्या हुआ हमको क्या हुआ हमको मरने के बाद होगा हमारे पंडित जी ने कहा है मरने के बाद सब इकट्ठा मिलेगा सब जमा हो रहा है तुम्हारा सब किताब सब पक्का इतनी जालत है हमारे देश तो ये सदा याद रखना है कि उपासना शब्द का अर्थ ही है मन का भगवान के पास जाना कितनी दूर गया कितनी दूर गया कोई सफर है मान लो यहां से लखनऊ सौ मील किसी का मन एक मिल गया किसी का दस मिल गया किसी का पचास है बरेली तक पहुंच गया किसी का अस्सी मिल पहुंच गया लेकिन उस तरफ चले तो अब तुम तो इलाहाबाद की तरफ जा रहे हो कहते हो मैं चल रहा हूं जी आखिर में चल रहा हूं लगातार तो ऐसा तो कैसे है लखनऊ नहीं आएगा अरे किधर चल रहे हो आ, ये तो नहीं किधर चल रहे बस चल रहे मेटीरियल साइड है स्पिरिचुअल साइड है बस चलने से मतलब है। भाग रहे किधर जाना है ये समझने का समय नहीं बस भागना है जल्दी आनंद मिल जाए जल्दी शांति मिल जाए कोई बाबा जी आए एक प्रश्न तो महाराज जी शांति नहीं है शांति शांति कोई बाजार में रसगुल्ला है, है या महाराज जी की जेब में तुमको दे, दे शांति अरे जो साधना बताई जाती है तुम तो उसका उल्टा करते हो उल्टा देखिए एक कर्मयोग सुना होगा आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा हमारे बच्चों से भी सुना होगा प्रवचन में भगवान में मन रहे और संसार का वर्क यही है न कर्मयोग जो अर्जुन से कहा है फिर कृष्ण ने सर्वे सुकाले सुमा अनुस्मरण निरंतर मन मुझमे रख अयोध्या चयुद्ध कर हो गया। फिजिकल और मन भगवान में रहे हम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं मन संसार में रहे और भगवान संबंधी कर्म का मन संसार में अटैच है माँ से प्यार बाप से प्यार भाई से प्यार दीदी से प्यार बच्चों से प्यार प्रॉपर्टी से प्यार ये यहाँ मन है सर्वे शु कालेसु संसार में अटैच्ड है और युद्ध जो संसार के लिए कहा गया उसको लागू करते हैं भगवान ने भगवान का कीर्तन करो भजन करो तीर्थ करो सब कुछ करो बहुत सारा कर खाली मन महामत दो तो, मन तो अपने एरिया के लिए भगवान कहते मुझे केवल मन दे दो बाबा तुम संसार का सब वर्ग करो हम तुम्हें नहीं रोकते हैं तुम्हारा संसार खराब नहीं करते हैं सब वर्ग करो इसलिए इस पॉइंट पर सदा ध्यान देना है कि जैसे यहां आप लोग साधना करते हैं कीर्तन करते हैं कीर्तन ये क्या है कीर्तन भगवान का गुणानुद भगवान का नाम तो इसके साथ साथ भगवान का भी तो ध्यान करो तब तो भगवान का नाम ले रहे हो भगवान का गुण गा रहे हो वरना तो काका काका का उच्चारण कर उपासना कहा हो जो कुछ मुंह से बोले इसके लिए एक ब्रह्म सूत्र बना दिया योग दर्शन में एक सूत्र है तट जपस तदर्थ भावनम पतंजलि ने एक दर्शन शास्त्र अपना बनाया है पूरा जो दर्शन उसने एक सूत्र बना दिया तट जपस जप करना है तुमको अपने इष्टदेव का लेकिन तदर्थ भावनम मन को भी ले जाना है इष्टदेव में खाली जपा नहीं नहीं तो फिर उसके लिए तो वो कानून आ जाएगा मिल ही नगुपति बिनुअ अनुरागा किए जोग जापो ज्ञान विरागा ये बड़ी बड़ी चीज भी कर डालो तो भी जीरो बटे सब मिलेगा क्योंकि मत तो, तो भगवान के पास गया नहीं और बिना पास गए वो उपास नहीं तो ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि कामना को छोड़ दो फिर उपासना करो क्योंकि मन से ही संसार की कामना करते हो और मन से ही भगवान की कामना करना है और मन एक समय में दोनों कामना नहीं कर सकता बड़ी सीधी सी बात है गले की अखल भी समझ में आ जाए ठीक, तो संसार की कामना को छोड़ना पड़ेगा क्यों छोड़ना पड़ेगा ये भी बता दिया गया लेकिन फिर शास्त्र में ये तो कहते हैं राम भजन बिलू मिट न कामा फल विहीन तारू का बहू जामा अरे साहब क्या आप भी बात करते है बिना भगवान की उपासना के कामना जाएगी एम्पॉसिबल ये कामना नहीं जा सकती भगवान की उपासना करोगे तो भगवत कृपा से कामना मिटेगी बिना उपासना के कामना नहीं जाएगी हम पहले कामना छोड़ दें उसके बाद उपासना करें ये क्या पागलपन की फिलोसफी हाँ ये भी ठीक बात लगती है कॉमन सेंस से कि भाई जब भगवान की उपासना नहीं करेंगे तो संसार की कामना तो तमाम जन्मों की है वो चली कैसे जाएगी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि भाई ये तौलिया है ये हाथ में है इस तौलिया को फेंक दो तो ये पत्थर हाथ में ले लो ये पत्थर रखा है तौलिया है हाथ में अब एक कहता है कि इस पत्थर को हाथ में ले लो तौलिया हाथ आप अलग हो जाएगा एक कहता है तौलिया छोड़ दो फिर पत्थर हाथ में आएगा ये दो विरोधी बात बड़े बड़े विद्वानों को सरस्वती बृहस्पति को भी परेशान कर रही है शास्त्र में जो ये दो विरोधा भाग की बात है और कॉमन सेंस से भी कोई नहीं समझ पाता इन बातों को और समझना आवश्यक है लेकिन आज नहीं फिर कभी बोले वृंदावन बिहारी आरती